श्रीमद्भागवत्तपुराण दसमस्क अथ अच्छा ठ्रिशोध्या अरिष्टसुर का उद्धार और कंस अच्छा का श्री श्रीअक्रूर्जी को व्रज में भेजना श्रीशोकुवाच अथ तरह गोष्ठ अरिष्टो वृषुभासुर महिमहाय कंपयन खुरभिक्षता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया उसका कुकुत कंधे का पुट्ठा या थुआ और डीलडोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे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 शकन्मुन सब्दलोचन येना पतन्त काल तो गर्भावते स्म भये घरायस्य निर्विशंति घंखया बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ा दौड़ रहा था परीक्षित जोर से हकरने से निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौं के तीन चार महीने के गर्भ गर्भित हो जाते थे और पांच छह महीने के गिर जाते थे और तो क्या कहूं उसके ककुत को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे तम तीक्षण सिंह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 भगवान गोकुलम अप्रुवम विद्रुतम उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है माँ भय गोपाल तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़ बंधाया और फिर विश्वासुर को ललकारा अरे मूर्ख महादुष्ट तु तो इन गौं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है इससे क्या होगा बल्प दर्पा हम दुष्टाण सद्धान दुरात्म स्फोट्याच्युरी को शन कोपयुरंसे भुजा भोग प्रसारवस्थि हरि सोप्यं कोपिरी कुरे वनिमुख्रमण मेघ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 लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर कर श्री कृष्ण की ओर नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से से टूटा मानो इंद्र के हाथ छोड़ा हुआ अष्टादा निश प्रत्यपो वाह भगवान गज प्रति गजम यथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से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 ने न जखान भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमन निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो उसके बाद उसी का सिंह उखाड़कर उसको खूब पीटा जिससे वह पड़ा ही रह गया हरमी डिरे सुर परीक्षित इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा उसकी आखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे एवं कगुद्मयम स्वजाति विवेश गोष्ठम शबरो गोपी नाम नयनो सब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 कंसाया जाता भगवान नारदो देव दर्शन परीक्षित भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है इधर जब उन्होंने अरिष्ठास को मार डाला तब भगवान में नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं कंस के पास पहुंचे, उन्होंने उससे कहा यशोदाया सुता कन्या देव क्या कृष्ण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 और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है उन्होंने तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिया रोध के मारे कांप उठी निषा दत्त वसुदेव जिघान निवार नारदीन नुतौ मृत्युमात्म ज्ञावा लोहमय पाशेबंध स्य प्रतियात तो दें वर्ष कंस आभा चेशिन प्रेसा सामता ततो तथो मुष्टीकूर शन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 और वसदेव दोनों ही पति पत्नी को हथखड़ी और बेणी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया जब देवर्षि नारद चले गए तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो वह चला गया इसके बाद कंस ने मुष्टिक चारूढ़ सल तो आदि पहलवानों मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा देरवर चारूढ़ और मुस्टिक तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो नंद ब्रजे किला साहते सुनक राम कृष्ण तथो मह मृत्यु किल निदर्शित वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है ंडेता मंचा क्रिय विविधा मल्लंगिता पौरा जानपदाव्यो स्वैर संयुग अतः जब वे यहाँ आवे तुम तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना अब तुम लोग भाति भाति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे महाद्र रंग द्वाम महावत तुम बड़े चतुर हो देखो भाई तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलिया पीड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना आरभ्यता धनुर्याग चतुर्दश्याम यथा विधि विस संतो पशु ध्यान इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ इप्या तंत्र आहूयुंग गृहत्पाणिन पाड़े तथो क्रूर मुवाच परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था इसलिए उसने मंत्री पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला भो भो दान पते मय प्रियताम मैत्रो हिततमो विद्यते ते भोज विष्णुषु अक्रूर जी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 ता न रथे आसातेता चिरम आप नंदराय के ब्रज में जाइए वहादेव जी के दो पुत्र हैं उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर कर यहाँ ले आइए बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए निशिष्ट किल में मृत्यु देवय वैकुंठ संशय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 घात डी थे तो नस्तिना यदि मुक्तौ तथो मल घातोपम तो यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलियापीड़ हाथी से मरवा डालूँगा यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तिले पहलवान मुष्टिक चारूर आदि से उन्हें मरवा डालूँगा तयोनिहतान वसुदेव स्तप्तान तदंधुन्हन सामी विष्णु भोज दशारह का उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि विष्णु भोज और दासारहवंशी उनके भाई बंधु शोका हो जाएंगे फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा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 ततश्चा महे मित्र भवित्री नष्ट भविन्ष्टक जरासंधो मम गुरुपोदय मेरे मित्र अक्रूरजे फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा तो होगा इस पृथ्वी का कंठक राज्य जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राजद्वेद मेरे प्यारे सखा हैं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 और यदवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाए अक्रूरुवाच राजमनेशितम सम्य तव स्वावद्य मजनम सिद्ध सिद्ध यो समो कुमें अक्रूर जी ने कहा महाराज आप अपनी मृत्यु अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता दोनों के प्रति समभाव भाव रखकर अपना काम करता जाए फल तो प्रयत्न से नहीं दैवी प्रेरणा से मिलते हैं मनोरथान करो द्युच्च दैवाहता युजते हर्ष शोकाभ्याम तथा करो मिथे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 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम हंसा चयताया दूर्वाधे क्रूर समण नाम षट्त्रिशोध्याय